ओम ओम हरिओम ओम भगवान बोलते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जिसके पापों का अंत हो गया है जना नाम पुण्य कर्मणाम जिसके पुण्य जोर कर रहे ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता वे द्वंद और मोह से विनिर्मुक्त मतलब ठीक तरह से मुक्त हो गए द्वंद क्या है और मोह क्या है भगवान के रास्ते जाएं कि संसार में जाएं ये भगवान बड़ा कि ये बड़ा ये गुरु ठीक है कि वो गुरु ठीक है द्वंद्व ये साधन ठीक है कि वो साधन ठीक है कैसा करूं कैसा ना करूं ये द्वंद लोगों को हिलाते रहते हैं लेकिन जिसके पापों का अंत हो गया उनको बस यही गुरु हैं यही साधन है राम राम के बदले मरा मरा मरा समझे तो मरा मरा से भी कल्याण हो जाता है गुरु में दृढ़ विश्वास हो तो द्वंद्व मोह मोह क्या होता है है अपन आत्मा हमारे चैतन्य और मानते अपने को शरीर शरीर के मान अपमान में दुख होता है तो अभी तक मोह है मेरे को बीमारी हुई मेरे को चोट लगी अरे शरीर को लगी तेरे को कहाँ लगी बुद्धू मैंने बहुत दुख देखे ये मन की कल्पना है तूने दुख नहीं देखे शरीर ने मन ने देखे तू उसे निर्लेप है मैंने बहुत सुख भोगे तो ये मोह है मोह सब व्याधियों का मूल होता है शरीर को मैं मानना संसार को सच्चा मानना कुटुंब परिवार को जो एक एक पानी की बूंद है उसको अपना मानना फिर छोकरी की सगाई कैसे होगी छोकरे का ऐसा कैसा होगा इस चिंतन में रहना ये सब मोह है सृष्टि कर्ता परमात्मा है लेकिन मोही बोलता कि मैं नहीं हूँगा तो इनका क्या होगा डोशी नुषूत हो सोशी विचारे डोहन तत्व से ये गई बापड़ी ये मोह है देखो मैं मानना और संबंधों को सच्चा मानना ये मोह है मोह सकल व्याधिन कर मूला मोह सब व्याधियों का मूल है तांते उपजे पुनि भवशूला उसे भव का शूल संसार का शूल पैदा होता है शूल मना पीड़ा दर्द माँ के गर्भ में गए फिर शरीर बना ये शूल है जन्म लिया तो पीड़ा हुई माँ के अंग से बाहर निकले तो तौबा तो माँ को तो पीड़ा होती लेकिन बच्चे को उससे भी ज्यादा होती द्रवित वस्तु रजवीर् उसमें से हड्डियां बनना कितना अंदर तपता होगा जठराग्नि पचाती है रजवीर्य को फिर हड्डियां बनती है शरीर बनता है मस्तक की खोपड़ी बनती कितनी पीड़ा सहता है हर शरीर में जो भी शरीर बनता उसके अनुरूप उस शरीर की जठराग्नि द्रवित होता है ना लिक्विड होता है उसमें से हड्डियां बनना कितना हीट कितना तपन मिलती होगी क्या क्या होगा सब सहता है बेचारा और हर जन्म में वो सही हुई तकलीफ व्यर्थ हो जाती है हड्डियां छोड़ के मर जाता है तो शरीर को मैं मानना संसार को सच्चा मानना यह है मोह आत्मा को मैं मानना और संसार को स्वप्न मानना यह है भगवान की नजरिया भगवान बोलते अष्टा प्रकृति मैं नहीं हूं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अष्टा प्रकृति है मैं इनसे भिन्न हूं ये कृपा करके इसलिए बोलते कि अपन भी इससे अपने को भिन्न माने पंचभौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार बदलते उसको जानने वाला नहीं बदलता तो मृत्यु भी आए तो डरना नहीं बरेली वाले मृत्यु भी आता है तो स्वागत है वाह वाह ये पुराना ढांचा लेके पांच भूतों में मिला देगा और मैं आत्मा हूँ ब्रह्म में परमात्मा में मिल रहा हूँ शाबाश वाह मृत्यु का भी स्वागत क्योंकि मृत्यु के रूप में भी तुम्हारी चेतना है जीवन के रूप में भी तुम ही हो मृत्यु के रूप में भी तुम ही हो पहचान गए हम तुम्हारी लीला को तुमको ओम ओम ओम हंसते खेलते मोक्ष। इन्होंने बरेली का आश्रम बनाया और इस उम्र में कितनी अठहत्तर साल उम्र हो गई ना अठहत्तर हो गई ना कितना साल हो गया राशि शाबाश, अबास मणि को पीछे छोड़ दिया चौरासी साल का जवान इनका बेटे का इनका ऐसा है लागी छूटे ना अब तो सनम इनका बेटा समिति में है बोले बाप इसको निकालो बेटे को कुछ भी नहीं दिया आश्रम में लगा दिया दूसरे दूसरे लोगों को ले आए समिति में रखा बेटे को साइड करा दिया ऐसा तो बेटा भी इनका मेरा ही है श्रद्धालु है सेवा करता है बेचारा लेकिन एम ले ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है काढ़ी मुँह के छोकरण ऐसे अलग रहता है लेकिन समिति में भी उसकी कोई होदा वोदा नहीं एक पानी की बूंद में ममता क्या करना ऐसा चौरासी साल का ये मुक्त नहीं होगा तो फिर मैं बापू कैसे मनू मू मैया नहीं पानी टीपा मैं तीस ना, ना पौतरीस लखे आँ कर समझी गयो हम्म ना लख कर धोवाई जाए बढ़ बेटा भी वैसे तो आश्रम में लगाया है बेटे ने भी पगला करा तो मूके पगला बेटा न घरे अपनू से तो है तो बाप ज्यादा सेवा करता के बेटा दोनों की कंपटीशन है बेटा तो बेटा होता है बाप, बाप है चौरासी साल का मर्द जवान और काकी भी आई है वो भी होगी पचहत्तर अस्सी की बस बैठ सेवेंटी नाइन वो वहां से बोल रही है सेवनटी नाइन यस मैडम थैंक यू सेवेंटी नाइन थैंक यू यस मैडम आंटी आई हेयर एटी फोर मिल गए फीकी पड़ी बार बाय <laughs> चाची अभी भी हैं चाचा काका आवे स्टेज पे तो काकी पीछे नहीं हटेगी और प्रसाद काका को दे तो काकी बोलेगी मेरे को हम शरीक और ऐसा भी नहीं बोलती कि बेटे को काहे को भी वो भी काकी भी पति पर है जो पति करते हैं ठीक है नहीं तो होती ना माँ बेटे का पक्ष ले कब भी उसने पक्ष नहीं लिया ऐसे तटस्थ है तो ऐसे ऐसे लोग तो द्वंद्व मोह से पार हो गए ना ओम ओम तीस ना ना कर रहा ऐसा ईमानदार गद्दारी नहीं कर सकता ये तो मैं तो बोला भी नहीं तुम्हारे बेटे को निकालो बेटा भी अच्छा है मैं तो अभी जाहिर में बोलता लेकिन ये बोलता नहीं समिति में नहीं तकड़ी मुको दूसरे कल ले आए दूसरे कई बेटे को भी दबोच के रखते हैं, किनारे ऐसे बहादुर लोग जो काका के साथ समिति बना के आए हुए हाथ थू करो हेला पीछे भी है दस ग्यारह की कमिटी तमने ना देखा है बधे आम वेरा लाइ कागड़ जीवन खबर पड़ी जाए कल लिस्ट दिया आप सत्संग कराएंगे बरेली में कई बार आए कई बार समझ ऐसा जीवन होना चाहिए द्वंद से रहित, एक पा टीपा खोट करव पड़े अपने खोटू बोलव पड़े शू कर आप अपने जन्म बगड़े उंदरडा थव पड़े बलाड़ा थव पड़ो पाड़ा थव पड़े बड़ध्या मनुष्य थव पड़े कर्मों गति हो मुक्त आत्मा बनना चाहिए तो आप बोलो भगवान के वचन जनाना पुण्य कर्मणाम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजनतेम दृढ़ व्रता भजनतेम दृढ़ व्रता दृढ़ता से मेरे को भजन करते हैं जहा से मैं मैं उठती है उससे आत्मा में और गुरु के रूप में मैं हूँ मेरे रूप में गुरु गुरु के रूप में मैं हूँ मंत्र गुरु और देवता अर्जुन तीन दिखते हैं लेकिन एक, एक ही स्वरूप है गुरु से छुपाया तो मेरे से ही उसने गदारी की मेरे से छुपाया तो गुरु से गदारी की गुरु क्योंकि अंतरात्मा रूप में मैं ही हूं ना तो गुरु तो वहां जगे हुए हैं वो सोया हुआ है बापू ने कौने कीध को की दू यारे कोई भी कीधू है पर तारे खुश थवे कि बापू ने खबर पड़ी और आ तो हमें मारी शुद्धि हसे पर बापू ने कोने कीधु बापून को डफोड़ आ उमरे तो सुधरव पड़े न कोईए बी कीधुँ हो बहु सारू अथवा बापू अंतर भी होली कीध अथवा अमुक अंतर थी बापू जाणता हो ना के डोड़ लोग पपास करे बापू कहीं को बापू ने कोूं बापू ने कोूँ ये बुद्धि की मंदता है अपना कोई पोल पट्टी पकड़ में आ जाए तो फिर सोचे बापू को किसने बताया बापू को किसने बताया रे आराम जादे किसी ने बताया चाहे नहीं बताया लेकिन अपनी गलती बापू तक पहुंची तो खुशी मनानी चाहिए और अपने को सच्चे हृदय से बोलना चाहिए कि आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया जरूरी नहीं कि सब बात कोई बतावे संत हृदय है वैसे भी जान लेते हैं किसी के द्वारा भी जान लेते हैं कोने की दू को दू ये कपट है किसने बताया उसकी जांच करना यह कपट है किसी ने भी बताया बाकी का तू बता दे सत शिष्य का होता है किसी ने भी बताया चलो खुशी की बात है बाकी मैं बताता हूं मेरी सदगति के दाता और पूंजी उनके हाथ में तो बुद्धि मारी गई इसलिए दुःख होता है गुरु को अपनी बात पता चलता है तो बोले किसने बताया कौन कोने बताया को बताया एम कर दुखी थे डफोर कहवाए पशी तो दुखनी चौरासी यात्रा चालू करो बीजू शू करो तुम जैसे भी है बाबा ऐसा है ऐसा है ऐसा हो गया ऐसा हो गया अभी ऐसा करेंगे सत्य समान तप नहीं झूठ समान नहीं पाप जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप तो चल कपट छोड़ दे बुराई करना बुरा सोचना छोड़ दे और सत्य चित्त आनंद स्वभाव ईश्वर का जे माना जे कर तो एना कर में, आपने आपने निभाव छे बस आप गे तमाम कपड़ों क्या है दागी कपड़ा कहीं भी दागी होता है तो धोबी की नजर जाएगी कि हमारा का धोया हुआ कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए हमारा शिष्यों पर दाग ना हो जोए। ओए तो गुरु ने दाग काढ़वानी इच्छा था कारण के पोता ना माने से गुरु है गुरु ने हमें अपना माना इसलिए हमारी गलती बताते हैं तो खुशी की बात है किसने बताया किसने बताया तो तू गलती को दबाना चाहता है तो कपटी गलती गुरु बताए तो जो गुरु को पता नहीं वो भी गलती अपन बता देना चाहिए तब होता है शिष्य में शिष्य शिष्य नहीं तो डफोड़ शिष्य तो डफोड़े गुरु ना तो खरोज ने छोकर डफोड़ होए तो बा, माँ बाप ना तो खरो काढ़ी तो ना मुके हाँ डफोड़ करता शिष्य थारू शिष्य करता सत शिष्य थारू तो पे साक्षात्कार मुठ्ठी में तो मोह से मुक्त हो जाना चाहिए ईश्वर प्राप्ति की लगन उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का होने से पंचाण साधना उसी में हो जाती है तीन टका साधना और दो टका निष्ठा बाकी का काम हो गया उद्देश्य इधर का था तो रास्ते में कैसा भी कुछ भी मिला ढाल मिली चढ़ाई मिली खड्डे मिले अच्छा मिला बुरा मिला उसका प्रभाव नहीं पड़ा इधर पहुंच गए ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य तो शरीर कैसा भी हुआ लेकिन जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाता है उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य मैंने बनाया तो मेरे को तो बहुत हंसते खेलते हो गया चालीस दिन में काम बन गया सात साल बाद में उसको गहरा करने के लिए सात साल एकांत एक में रहे हम बाकी काम तो हमारा गुरुजी ने चालीस दिन में ही पूरा करा दिया और ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य था और गुरु ने कहा तुमको मिला है दूसरों को दो तो फिर उसको और विशाल बनाया गहरा बनाया अलग अलग साधनाएं की अलग अलग उपलब्धियां हुई उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का था फिर गुरुजी ने आके यदि दूसरों को भी कराओ। तो फिर दूसरों को प्राप्ति कराने के लिए कान में सात साल रहना पड़ा और पावरफुल बनना है ना अकेले तैर गए दो हाथ से लेकिन दस बीस को ले जाना है तो नाव चाहिए पाँच सौ को ले जाना है तो चाहिए ले जाना है तो मोट चाहिए लेकिन हजारों लाखों को ले जाना चाहिए तो बड़े स्टीबन चाहिए कप्तान चाहिए फलाना चाहिए तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा करना पड़ा तो अभी हजारों लाखों चल रहे हैं यात्रा कर रहे हैं